आया भीन द्वितीय प्रकाश तीसरा मंत्र मूल प्रार्थना ओम प्राथना ओ दृते मि चक्षुषा मित्रुषा सर्वा भूताे मित्र चक्षुषा समीक्षा मे यजुर्वेद छत्तीस अठारह व्याख्यान हे अनंत बना महावीर ईश्वर हे दुष्ट स्वभाव नाशक उदीर्ण कर्म अर्थात विज्ञानादी आदि गुणों का नाश कर्म करने वाला मुझको कभी मत रखो मत करो किंतु उससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्म आदि शुभ में सदैव अपनी कृपा सामर्थ्य में से स्थिर करो दृंग द्रि, माँ हे परम ऐश्वर्य भगवन धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि तथा आदि दान से अत्यंत मुझको बड़ा मित्र सेवांतरिया सब भूत प्राणी मात्र मित्र दृष्टि से यथावत मुझको देखे सब मेरे मित्र हो जाएं कोई मुझसे किंचन मात्र भी वही न करें मित्र च इत्यादि हे परमात्मन आपकी कृपा से मैं भी निर्वई रहो के सब भूत प्राणी और अप्राणी चराचर जगत को मित्र दृष्टि से अपने प्राणवत प्राणवत्ू तथा अर्थात मित्रस्य चक्षुषे चक्षुष्यादि पक्षपात छोड़ के सब जीव देहधारी मात्र अत्यंत प्रेम से परस्पर अपना वर्ताव करें अन्याय संयुक्त हो के किसी पर कभी हम लोग न वर्ते यह परम धर्म का सब मनुष्यों के लिए परमात्मा ने उद्देश किया है सबको यही मान्य करने योग्य है पदार्थ हे अनंत बल महावीर दुष्ट स्वभाव नाशक ईश्वर दृह विज्ञानाधिदान से अत्यंत बढ़ा मां मुझको को मित्र की चक्षुषा दृष्टि से सर्वाणी सब भूतानि भूत अर्थात प्राणी मात्र समीक्षमता देखे मित्र मित्र की अहम मैं भी निर्भय होके चक्षुषा दृष्टि से सर्वा सब भूतानि चराचर जगत को समीक्षे अपने प्रिय प्राणवत्ो मित्र चक्षुषा अत्यंत प्रेम से समीक्षा महे पक्षपात छोड़के जीव देहदारी मात्र परस्पर वर्ताव करें अन्वय हे धृते येन भूतानि भूता चक्षुषा मां समीक्षता अहम मित्र चक्षुषा सर्वाणूता सीक्षे एवं सर्वे परस्परान मित्रस्य चक्षुषा मित्रुषा समीक्षा तत्रस्मा दृह